पैबलो पिकाशोब्स की चित्र पाओली कार्डोनी तो एक छोटा लड़का था जो बड़ा मूडी था उसका मिजाज मौसम की तरह अचानक बदलता था बदल जाता था कभी कभी वो धूप की तरह हसमुख और प्यारा होता पर कई बार उसका व्यवहार बुरा और गुस्सैल होता था उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी लेकिन वो अपने बेटे को समझती नहीं थी एक बात जो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी वो थी चीजों के बारे में पब्लितों की भावना पब्लितों बड़ी सावधानी से सूखी पत्तियां समुद्र की सीपिया कंकड़ आड़ू आड़ू के गुटलियां और चेरी के डंठल जैसी चीजें एकत्र करता था लेकिन वो उन सभी अद्भुत और महंगे खिलौनों को पूरी तरह नजरअंदाज करता था जो उसे बड़े प्रेम से दिए जाते थे एक दिन एक समुद्री सीप पबलितों से गिर टूट गई दुखी होकर पब्लितों ने भयानक रूप से गुस्सा किया तुम्हारे पास अनेकों सीपियां हैं जो बिल्कुल टूटी हुई सीपी जैसी ही है माने कहकर उसे सांत्वना दिलाने की कोशिश की लेकिन पब्बलितों को उससे कोई आराम नहीं मिला उसने खोज निकाला था कि जो चीजें एकदम समान दिखती हैं, वास्तव में उनमें छोटे छोटे अंतर होते हैं एक समुद्र सीपी हमेशा दूसरी सीपी से अलग होती है एक पत्ता हमेशा दूसरे पत्ते से अलग होता है एक आड़ू की गुटली किसी भी अन्य आड़ू की गुटली जैसी नहीं होती युवा पब्लितों ने यह पता लगाया कि प्रकृति कभी भी खुद को दोहराती नहीं है लेकिन यह कहने का उसका मन नहीं करा उसने इस बात को अपने अंदर ही रखा पर बाहर से वो रोता और चिल्लाता ही रहा लेकिन एक रविवार की सुबह जब माँ उसे चर्च जाने के लिए तैयार कर रही थी तो पब्लिकों ने कुछ भयानक किया उसने अपनी छोटी बहन को एक अंडे की जर्दी से पेंट किया जिससे वो एक अजीब सी जोकर दिखने लगी उसने अपनी बहन के गालों पर दो बड़े गोल पीले धब्बे और आंखों के चारों ओर दो पीले घेरे और नाक पर एक पीला धब्बा बनाया पीला धब्बा बनाया उसने बहन के बालों पर अंडे की जर्दी से लकीरें बनाई और उसके सुंदर गुलाबी रंग के फ्रॉक पर भी अंडे की जर्दी से धारियां बनाई शुरुआत में तो बहन को ये सब खेल लगा लेकिन जब बहन ने खुद को आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा एक राक्षस जैसा दिखाई दिया उसकी सुंदर पोशाक भी बर्बाद हो गई थी फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी माँ को जैसे ही इस बात का पता चला उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया वो एक सुंदर लेस वाले रूमाल में सुबह सुबह कर रोई और उन्होंने कहा अब बहुत हो गया पब्लितो अब तुम्हारे पिता तुम्हें ठिकाने लगाएंगे बाद में पब्लितो अपने कमरे में गया वहां जाकर उसने अपने खिलौनों को जमकर पीटना शुरू किया माँ को कुछ समझ में नहीं आया पब्लितो अपने खिलौनों को नष्ट क्यों करना चाह रहा था लेकिन वास्तव में पब्लितो कुछ भी नष्ट नहीं करना चाहता था वो केवल उन खिलौनों की रोजमर्रा की वास्तविकता को किसी अन्य चीज में बदलना चाहता था पब्लितो की कल्पना में उसकी गाड़ी वैगन के पहिए बड़ी बिल्ली की दो आंखें थी उसकी तिपहिया साइकिल का हैंडल बैल के सिंह थे अगर केवल वो उन्हें हटाकर अपने खिलौने वाले घोड़े के सिर पर रख सकता तो फिर क्या वो एक नया दिलचस्प प्राणी नहीं बना पाता पब्लितों की माँ अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझती थी असल में पब्लितों को कोई भी नहीं समझता नौकरानी को यह समझ में नहीं आया कि पब्लितों ने टमाटर की चटनी में अपनी उंगली डुबा कर रसोई की दीवार पर अजीब तरह के नमूने क्यों बनाए जैसे उतना काफ़ी नहीं था पब्लितों ने लकड़ी के कोयले का टुकड़ा लिया और उसने उससे एक नई धुली चादर के ऊपर खूब लिपा पोती की नौकरानी को तब बहुत गुस्सा आया जब सब कुछ धोने और साफ करने के लिए उसे ओवर काम करना पड़ा फिर दो दिन बाद पब्लितों की मां ने पाया कि उसने एक और अजीब काम किया उसने कमरे की एक दीवार को कील से खरोच-खरोच कर बर्बाद कर दिया अपनी करतूत को छिपाने के लिए उसने दीवार के सामने सोफा लगा दिया था मां सोच रही थी कि क्या उस इसके बारे में पब्लितों के पिता से शिकायत करें फिर उन्होंने नहीं बताने का फैसला किया जब पिताजी घर आते तो शांति चाहते थे वो आराम करना चाहते थे और शरारती बच्चों और नौकरानियों के बारे में कहानियां सुनना नहीं चाहते थे पब्लितों के पिता असल में अपना सारा खाली समय पेंटिंग करते हुए बिताते थे वो पेंट और ब्रश के साथ कैनवस पर लगातार पेंट ही करते रहते थे घर में शांति के लिए मां ने पब्लितों को छोटे बच्चों की बालवाड़ी में भेजने का फैसला किया मां को लगा कि उससे पब्लितों को कुछ जरूर मदद मिलेगी उन्होंने सोचा कि पब्लितो किंडर में जाकर कुछ शांत हो जाएगा शायद वो अन्य बच्चों के साथ खेले और कुछ बालगीत भी गाना सीख जाए लेकिन पब्लितो बालवाड़ी में अन्य बच्चों के साथ खेलना बालगीत सीखना या गाना नहीं चाहता था वो शिक्षक द्वारा सुझाए अच्छे छोटे फूल भी नहीं बनाना चाहता था उसकी बजाय पब्लितों ने एक चमकदार लाल आकाश के बीच में एक बड़ा सूरज बनाया पबलितो आकाश लाल नहीं होता वो नीला होता है और वो बात हर कोई जानता है टीचर ने बाकी सब बच्चों के सामने पब्लितों को डांटा और फिर बच्चे उस पर हंसे उस दिन पब्लितों के किन्डर जाने में कोई रुचि नहीं बची इस बच्चे का क्या होगा पबलितों की माँ ने आ भरते हुए वो एक विद्रोही है और अपने इरादों का बहुत पक्का है शायद वो बड़ा होकर एक सैनिक बने अगर वो फौज में जाएगा तो मुझे यकीन है कि वो जरूर एक जनरल बनेगा हो सकता है कि वो सुधरे और बदले नौकरानी ने अपनी उम्मीद जाहिर की उसने सिर्फ संतों के जीवन के बारे में पढ़ा था फिर शायद सुधरने के बाद वो एक पुजारी बने और फिर एक दिन वो पोप भी बने फिर पब्लितों के पिता को बुलाया गया और उन्होंने और उन्हें उसकी सारी हरकतों के बारे में बताया गया पब्लितों ने क्या क्या किया और वो सब सुनने के बाद पिताजी को हंसने का मन करा लेकिन अपनी पत्नी और बेटी के आंसुओं को देख उन्होंने अपनी हंसी रोकी उसके बजाय उन्होंने पत्नी से कहा जरा मुझे मेरी टोपी दो और पबलितों को भी हम दोनों टहलने जाएंगे फिर मैं यह समझने की कोशिश करूंगा कि तो इस तरह से क्यों व्यवहार करता है। वे समुद्र के किनारे गए कुछ समय बाद पबलितों के पिता समुद्र तट की रेत पर लेट गए पबलितों ने तुरंत अपने जूते उतारे और रेत पर नंगे पांव दौड़ा वो बीच बीच में रुककर कोई सुंदर पंख और सीपी इकट्ठा करता रहा जब पबलितों के पिता जागे तो उन्हें गीली रेत पर अपने सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो एकदम दंग रह गए किसी ने सिर्फ एक रेखा से रेत में डॉल्फिन का एक बेहद सुंदर चित्र था पब्लितो के पिता ने अपनी आंखें और बेहतर देखने के लिए उठे लेकिन तभी एक लहर आई और उसने डॉल्फिन के चित्र को धो डाला पब्लितो उनके सामने से दौड़ा लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा घर लौटने पर पबलितो के पिता डॉल्फिन की उस अद्भुत ड्रॉइंग को भूल नहीं पाए क्या उन्होंने कोई सपना देखा था अगर नहीं तो अद्भुत डॉल्फिन किसने खींची थी पब्लितो या किसी अन्य व्यक्ति ने जो उनके सोते समय वहां से गुजरा था घर पहुंचते ही पब्लितों के पिता ने यह देखना चाहा कि उनके बेटे ने लिविंग रूम की दीवार पर क्या खरोचा था उन्होंने सोफे को सरकाया उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर कर वो अचरज में पड़ गए वो प्रागैतिहासिक मानों की ड्राइंग जैसी लग रही थी उसमें घोड़ों पर तीरों से लैस शिकारी थे जो दौड़ते हुए हिरणों और बाइसन का शिकार कर रहे थे फिर पिता पल्वी को अपने स्टूडियो में ले गए उन्होंने पेंटिंग बोर्ड पर एक सफेद कैनवास लगाया और फिर पब्लितों को ब्रश और रंगों का पैलेट दिया और उसे पेंट करने को कहा पब्लितों ने सबसे पहले अपनी बहन का चित्र बनाया उसने बहन का अद्भुत चित्र बनाया जिसमें उसके बालों में गुलाबी रिबन थे और वो चर्च जाने के लिए रविवार की सुंदर पोशाक पहनी थी जाहिर था वो अंडे की जर्दी पेंटिंग करने वाले प्रकरण के लिए माफी चाहता था फिर उसने पेड़ लैंडस्केप और घोड़ों के चित्र बनाए उसने नींबू कबूतर फूलदान और चंद्रमा के भी चित्र बनाए पब्लितों के चित्रों को देखकर पिता चकित रह गए फिर उन्हें समझ में आया कि पब्लितों में ड्राइंग और पेंटिंग की एक असाधारण प्रतिभा थी फिर बड़े प्यार से पिता ने पब्लितों को अपने सारे ब्रश पेंट का बक्सा चित्रफलक पैलेट कैनवस कागज के बड़े बड़े रोल स्केचिंग चारकोल पेंसिल स्केचबुक आदि भेंट कर दी उस दिन से पिताजी ने ड्राॅइंग और पेंटिंग करना छोड़ दिया अब वो अपने बेटे की महान प्रतिभा को निहारने और उसकी प्रशंसा करने से ही खुश थे जब पब्लितों बड़ा हुआ तो उसने दुनिया को एक विशेष कल्पनाशील तरीके से देखना जारी रखा और उसने अपने शानदार और रोमांचक चित्रों में जो कुछ बनाया उसे उसने दुनिया के साथ साझा किया आज दुनिया पब्लितों को पैब्लो पिकॉसों के रूप में जानती है जो आधुनिक काल के सबसे महान और सबसे मूल कलाकारों में से एक थे